व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में कुछ बातचीत करना या ज़्यादा न भी कहें तो उसके साथ ही साथ आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आप का मैंने बचपन कैसे बीता आप कहाँ रहे पले बढ़े आपको कौन सा माहौल थिएटर का मिला क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश में उस जमाने में बहुत अनुकूल माहौल मिलना आ, आसान काम नहीं था फिर आप प्रारंभिक वर्षों में एक के सदस्य थे सक्रिय सदस्य थे जैसे कि जानकारी हम लोगों को है तो हम चाहेंगे कि हम बात की शुरुआत वहीं से करें और आपकी व्यक्तिगत जो कार्य प्रणाली रही है आपका व्यक्तिगत जीवन रहा है आप जिन लोगों से लंबे चालीस वर्षों के दौरान आप जिन लोगों के संपर्क में आए नाटक के क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान आपको लगता रहा है उन बातों को हम आपसे जानना चाहेंगे तो बड़ा बड़ा भारी रेंज रेंज हो हो गया। हाँ, <laughs> बड़ा हो गया, मगर हम लोग शुरू करें हाँ, रेंज जहाँ तक पहुँच सके और रेंज के अलावा ये जिसे कहते हैं पुरानी याद यादों की गलियों में खो जाने वाला सिलसिला है होता है है है है है ना कि कि होते जाते हैं उनको अतीत ही लगता है, बड़ा लगता बड़ा क्योंकि भविष्य तो सामने बहुत थोड़ा सा <laughs> दिखता इसलिए भी होती जो कुछ गया है उसी के बारे में सोचें उसी की याद करें और आप तो सारे रहे हैं पुरानी चीजों को याद करने की उनकी चर्चा करने की अतीत को याद करना अच्छा भी लगता है और वो एक तरह से बड़ी यात्रा का भी काम है आदमी अपने आप हाँ से साक्षात्कार करता है फिर से नए सिरे जिन चीज़ों से होकर गुजर आया है यात्राएं जो समाप्त हो गए हैं फिर से उनको जीना उनके साथ रहना है तो कभी उल्लास भी देता है और कभी बहुत फिर से कहाँ पह तो बहुत दिलचस्प है इस बार में शायद आदमी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की याद कर सकता है जो जैसे उनसे तो सोचने का मौका भी नहीं एक बार शायद आपको थोड़ी अचरच की लगे कि मेरा नाटक से संपर्क बड़ा अनायासी है मेरी मेरे नाटक में न तो कोई दिलचस्पी थी न उससे अपने प्रारंभिक जीवन में कोई संपर्क ही मेरा हुआ था मेरा बचपन पहले आगरा में जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ बिता था व्यवसायी सामान्य व्यवसायी परिवार जिसमें पढ़ने लिखने का शौक़ मेरे पिताजी को तो पढ़ने का शौक़ था स्वयं बहुत शिक्षित नहीं है वैसे पर हैं पिताजी अभी भी नहीं अभी अभी, अभी पिछले महीने उनका रिलंज हुआ सितंबर पाँच को तो पर उनको कितना शौक है पढ़ने का ये तो फिर बात के ज़िंदगी में मुझको उसका एहसास स्पष्ट हुआ आगरा में जब हम लोग रहते थे, थे तो पिताजी का जो व्यवसाय था वो मध्य प्रदेश न उत्तर प्रदेश ही था कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर सीवान रेखा पर एक जगह थी ओरछा के पास बलुआ सागर जो स्टेशन के पास ही वहाँ उन्होंने अपना मकान वगैरह बनवाया था वहीं पर रहते थे वहीं उन वहीं से व्यवसाय करते थे हम तो लोग 1926 के आसपास सत्ताईस छब्बीस सत्ताईस के करीब फिर वहीं जाकर आगरा छोड़कर वहाँ रहने लगे आगरा में एक घर बनाए रखते थे पर रहना जो सब वहीं वहाँ छठी सातवी की शिक्षा भी झांसी में में हुई, हुई, तो फिर फिर, दुबारा फिर जब और आगे पढ़ने लिखने का सवाल हुआ तो हम बाद की शिक्षा हमारी तक उसमें भी बहुत सारे हैं प्रकरण है <laughs> बुंदेलखंड के देहात में स्टेशन के पास के उस वातावरण में मेरा बचपन ही था पिताजी पत्रिकाएं मंगाते थे साहित्य की कुछ चीज़ें इकट्ठी होती थी आपका जन्म सन उन्नीस सौ उन्नीस है उन्नीस किताबों में छपा हुआ है उन्नीस सौ तो वो औपचारिक तारीख सरकारी वही हो गई पर मेरा जन्म हुआ 16 अगस्त उन्नीस आगरा में तो वहाँ पढ़ने लिखने का कुछ सिलसिला शुरू हुआ एक तरह की साहित्यिक अभिरुचि पैदा करने में आपको ये जानकर शायद बहुत दिलचस्पी हो उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रभाकर माजवी का है अच्छा आ, हम लोग स्टेशन के पास रहते थे वहाँ प्रभाकर माजवी के बड़े भाई वो स्टेशन मास्टर थे अच्छा। तो शायद ये बत्तीस इकतीस तीस, इक तीस, तीस इन्हीं सब वर्षों की बात हो गई उन्नीस सौ इकतीस बत्तीस तीस में जब ये याद नहीं थी से तब वो गर्मी की छुट्टियों में कभी आए थे तो हम उम्र थे और वहाँ उनके लिए भी कोई और साथी नहीं था मेरे लिए भी कोई इस तरह का साथी नहीं था तो हम लोगों की जान पहचान हो गई गपशप हुई और फिर उनकी साहित्य में रुचित थी कविता लिखते थे तभी भी उस में भी कविता लिखते थे हिंदी में कविता लिखते थे और चित्रकार थे तो इन कलाओं में से पहला संपर्क सीधा मेरा करमा चलो और उनसे तो आप आपकी उम्र तो उस समय बारह तेरह साल की उनकी हाँ, भी, भी तेरह साल के बराबर उनके हैं हम लोग शायद एक आध साल मुझसे बड़े हैं और इतना ही फर्क तो वो पढ़ने में आगे थे हमेशा से ही शायद वो मुझसे पढ़ाई में शायद दो दो क्लास आगे भी थे पर उनमें बहुत जिस एनर्जी का और सक्रियता का आवास आज भी आपको होता होगा दिक्कतें वो उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा था तो उससे साहित्य से परिचय हुआ उनके साथ और फिर कविता में और दूसरी तरह के रचनात्मक साहित्य में रुचि हुई उन्हीं के प्रेरणा से फिर पहली पहली बार मैंने इलाहाबाद से कवियों के संकलन पंत जी का गुंजन पल्लव महादेवी की प्रारंभिक पुस्तकें निहार रश्मि ये और और दूसरी तमाम बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू और कविता लिखना शुरू हुआ कविता, कविता लिखना आपका तेरह चौदह साल बारह तेरह साल की उम्र से तेरे तेरे शुरू बारह तेरह साल शुरू हुआ और तो उस कविता कुछ तो ये जो कवि इनको लाकर पढ़ा उनकी नकल थी और तो कुछ प्रभाकर की अपनी कविताओं की नकल थी प्रभाकर बहुत लिखते थे और जैसा भी, अभी अभी बहुत लिखते हैं <laughs> उनकी जो उर्वरता है उस जमाने से ही वैसी ही, तो उनकी रचनाएं और उनकी उससे साहित्यिक रुचि हुई हमारे ये कविता लिखने का क्रम आपका पचास पचपन तक तो नियमित रूप से चला होगा हाँ, चला लगा तार तार, सब लगा सब चला लगातार लगातार ही मगर और, अब इधर पिछले वर्षों में तो तो तो आपने नहीं तो नहीं नहीं लि, लिखा कविताएं लिखी तो, पर वो छपने का कोई अच्छा, मौका अभी भी लिखते हैं कभी कभी कभी कभी, कभी लिखता हूं। अच्छा। और शायद अंत तक एक संग्रह तो और सकते हैं पर इस तरह से साहित्य से बरझे हुआ जब मैं पर एक संयोग ये हुआ कि जब मैं छठी क्लास के लिए झांसी में गया जाकर पढ़ने लगा तो मैं अपने चचा के साथ रहता था वो झांसी की स्थानीय जो लाइब्रेरी थी उसमें की जो म्यूनसिपैलिटी थी उसमें वो काम करते थे और उसकी जो लाइब्रेरी थी उसके द्वारा जो चलाई जाने वाली उसकी वो सेक्रेटरी थी तो आबाद गति थी एक बड़ी पुस्तकालय तो वो उनको पढ़ने का किताबें पढ़ने का शौक़ था वो किताबें मुझे लाकर पढ़ा करते थे उनकी वजह से बहुत बार मैं उनके लिए किताबें लेने चला जाता था फिर तो मुझको भी किताबें पढ़ने का शौक़ और मैं उस छ तीन साल में छठी सातवीं आठवीं में, में मैंने बहुत पढ़ाई की हो मतलब तो उपन्यास और कहानी और जिस तरह की भी किताबें हाथ लग गई बहुत पढ़ाई अच्छा और आश्चर्य होता है कि आज के विद्यार्थी जो हैं वो मैंने अच्छा साहित्य कुछ पढ़ने की बात ही नहीं सोचता मैं ये नहीं कह सकता कि वो सब अच्छा ही साहित्य था पर साहित्य था मैं जो कुछ भी लाइब्रेरी में उपलब्ध मुख था मुख्यतः वो ज़ाहिर जा, है कहानी और उपन्यास और इस की चीज़ें थीं पर उसमें जीवनियाँ भी थी या कि यात्रा का थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा तरह तरह की किताबें जो भी रही होंगी जो कुछ मिला पढ़ने की जो भूख थी और एक ललक थी और यहाँ तक कि लिखना का एक शौक एक तरह से शुरू हुआ था पढ़ने का ही एक सहयोग मिला उन दिनों में मैंने शायद एक दो लंबी कहानियां या कि उपन्यास जैसे भी लिख डाले होंगे जिनका आप कोई ट्रेस नहीं है मेरे पास मतलब ये एक लेखन की और साहित्य की दुनिया से ही मेरा परिचय कुछ रुचि संगीत में थी अच्छा अरे ये तो हम लोगों को कहीं पता ही नहीं चला नहीं मेरी जैसा मैं बाप को आपको जानकर कई चीजें जानकर बहुत आश्चर्य होगा संगीत में रुचि थी मेरे पिताजी का गला बहुत अच्छा था बहुत अच्छा गाते थे पूजा के लिए जाते थे जैनियों में सवेरे पूजा करने जाते हैं तो जाते थे और गाकर बहुत अच्छे पूजन मुझको भी हमेशा अक्सर ले जाते थे तो उनके साथ साथ गाने का पढ़ने का था और वैसे भी मेरी संगीत अच्छा लगता था सुनना भी आ, और सीखा फिर जी हाँ सीखा संगीत तो बहुत सही है संगीत की एक बड़ी लंबी कहानी है मेरे जीवन में तो संगीत में रुचि थी तो संगीत की प्रारंभिक रुचि थी एक हारमोनीय पर आप कुछ गाते हैं बजाते हैं इस तरह का बहुत चलता फिर मैं नवी क्लास के बाद फिर आगरा आ गया आगरा आकर रहने लगा हम लोग पुश्तैनी ताजगंज के रहने वाले हैं पुराना परिवार है बहुत इसको मुगल ज़माने से ट्रेस किया जाता है वहाँ वहीं के रहने वाले जब मेरे ख्याल उस वक्त जब ताज बना होगा उसके आसपास मुझे बस्ती रही होगी वहाँ वहीं वहीं तो वहीं वहीं मेरे मेरे पिताजी की बुआ रहती थी और तो घर में कोई था नहीं मेरी दादी थी तो प्रारंभ में वो वहीं रह रही थी पिताजी के साथ तो मैं बुआ जी के साथ रहा एक साल ताजगंज में और स्कूल में पढ़ता था तो एक उस अजीब सी उस इमारत का अजीब उसका आज मेरे बचपन की स्मृतियों में तो बहुत सी कुछ तेजक हैं उन्होंने से ताज की कि मैं बिताई गई बहुत सारी शामें हैं तो वहाँ अक्सर ही लोग शाम को चले तो एक तरह से घर आंगन जैसा ही था वजस्थान तो उसका एक कई तरह से बड़ा भव्य चित्र मेरे मन में है हालाँकि उसके पहले उस जगह का एक और भी अटपटा चित्र भी मेरे मन में है लोग जब बरुवासागर गए थे यानी मध्य उसमें हाँ उसके जाने के बाद ये बहुत जब मैं चार साल कर रहा हूँ तो मेरा एक छोटा भाई था यानी एक प्रसंग प्रसंग वर्ष ये बताऊँ कि मेरे में मेरी ना तो कोई बहन है ना भाई मेरे मैं एकमात्र संतान उन्होंने जीवित जीता एक भाई और हुए थे वो तो वो उन्नीस में एक बड़ा बड़ी बहुत बाढ़ आई थी आगरा उस बाढ़ के ज़माने में नि दिनों वो दो तीन साल का था, था उसकी मृत्यु हो गई थी तो वो स्मृति भी ताज के आसपास पास के मेरे जन में जुड़ी हुई है बहरहाल तो जब मैं छात्र था तब ये वहाँ रहा और वहाँ कुछ संगीत और जानने वाले एक दो लोग थे उनसे बचे उसी ज़माने में मैंने वहाँ आगरा में आपने सुना होगा कि पारंपरिक नाट्यों में भगत का एक बड़ा भारी स्थल उसका बड़ा गढ़ थाजगंज वहाँ की भगत एक मशहूर भगत वहाँ के भगत के गाने वाले और वो उसमें एक ख़ास तरह से चबोला गाया जाता है गज में और आपको याद है नहीं याद नहीं, नहीं है कुछ भी हाँ। हाँ। तुम्हें ये कह रहा हूँ आपसे कि वो देखने का उस ज़माने में मौका मिला उसकी बहुत धुंधली स्मृतियाँ हैं अब भी कैसे वो सड़क वो दोनों तरफ पहाड़ बनाई जाती थी पार, पार, पार। मचान जैसा तो ट्रैफिक पूरा जैसे ये तो नीचे चलता रहता था ऊपर तो बनाते थे और उसके ऊपर है उनके छज्जे उनके दरवाजे वो उसका हिस्सा बन जाते थे वहाँ से लोग अभिनेता आते जाते थे लोग बैठे हुए वहाँ देखते भी थे नीचे जाने वाले लोग भी दर्शक होते थे चलते भी जाते थे और वहाँ उसको थीम क्या हुआ करते थी पौराणिक पौराणिक ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक कथाएं हर तरह की थी कथाएं की थी तो उसमें जो लोग गाते थे उन वो लोग वहीं के थे उनसे मेरा परिचय हुआ और मैं क्योंकि कुछ हारमोनियम बजाने गाने का मुझको भी शौक था तो मैं उनसे थोड़ा सा मेरा घनिष्ठता हुई तो इससे थोड़ी सी मेरे हमारे जो एक सम्भ्रांत परिवार था उसमें खनबली मची की ये तो रुचि बहुत अच्छी नहीं है पढ़ना लिखना तक तो ठीक है पर ये बहुत अच्छा नहीं तो पर मेरे पिताजी उदार स्वभाव के व्यक्ति थे उन्होंने स्वयं पढ़े लिखे नहीं लिए पर हम हमको पढ़ाया पढ़ने की पूरी छूट दी कभी इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि हम पढ़ना छोड़कर व्यवसाय में की जरूरत हूँ और पढ़ने के लिए हमने जो कुछ भी जिस तरह की भी सुविधा या कि जो कुछ भी चाह कभी भी उसमें कभी उन्होंने मना नहीं, नहीं तो संगीत के मामले में भी वो उदार थे थोड़े चिंतित अवश्य होते थे कि ये किस तरफ रुझान हो है पर बहरहाल संगीत से वहाँ थोड़ा सा जो लगाव था थोड़ा और गहरा हुआ एक साल में वहाँ रहा उसके बाद फिर हम लोग जहाँ पर मकानी था आगरा में बुलंदगंज के लोग वहाँ आकर फिर रहने लगे दादी मेरी आ गई वहीं हम लोग फिर दोनों साथ ही रहे और उसके बाद मेरी सारी शिक्षा वहीं रहकर गई और उसके बाद कविता और संगीत ये दो मुख्य प्रेम रहे बहुत बार मैं सोचता रहा हूं कि शायद मेरा ज्यादा गहरा लगाव और आकर्षण मेरे मन में, में संगीत के लिए था बहुत आकर्षण था और मैं बहुत उससे प्रभावित होता हूं होता था हमेशा होता था मगर उसमें कभी शिक्षा प्राप्त करने वही पता था <laughs> शिक्षक हुई ना उसमें थोड़ी दिन के बाद कविता का मेरा ये जो रुझान था वो जैसे मैंने कहा कि उसके पीछे प्रभाकारी थे और वही वही प्रेरणा बनी रही जब हम दसवीं तक पढ़ाई तक भी कविता करते थे कविता लिखते थे और कविताओं को लेकर थोड़ी सी एक तरह की प्रतिष्ठा सामान्यतः स्कूली वातावरण में हम मेरी बनी थी जब मैं जिस स्कूल में था वहाँ इस बात को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित होता था और मैं संगीत सीखने की कोशिश करता था संगीत अभी तब तक मैं अपने आप ही नहीं कोशिश से सीखता रहा दसवें दर्जे के आसपास एक शिक्षक वहाँ पर एक शास्त्रीय संगीत के शिक्षक थे सप्तृ आजकल फिर बाद में ये लोग यहाँ आ गए वो वायलिन में जाते हैं और पंडित कृष्ण राव शंकर राव जी प्रिंस राव जी के शागिरद थे उनको एक स्कूल जैसा चलाते थे वहाँ तो वहाँ हमने सीखने के लिए जाना शुरू किया और उनके साथ सीखना और फिर वहाँ उन्हीं दिनों बड़ी एक वर्ष में एक बार एक बड़ी भारी संगीत की कॉन्फ्रेंस होती थी शास्त्रीय संगीत की पांच छह दिन चलती थी और वो उसके बाद ये छः सात साल एम करने तक हर वर्ष मैंने वो संगीत की वो कॉन्फ्रेंस शामिल हुआ और बड़ा गहरा मैंने मैंने बड़े सब महत्वपूर्ण जो संगीतकार हैं गायक और वादक हैं उन सबको सुना दोनों ने संगीत से और मैं खुद फिर मैंने सीखा गायन भी सीखा वादन सीखा हारमोनीय बजाना विशेष रूप से और तबला बजाना जल जल्त, जल तरंग बजाना बहुत सारी चीज़ें सीखी हारमोनीय में जब मैं छात्र था बी ए का तब वो अपने कॉलेज के में सबसे अच्छा हारमोनीय बजाने वाला माना गया था और एक उत्तर प्रदेश का एक पूरा एक कम्पटिशन जैसा होता था उस जमाने में उसमें मुझको प्रथम पुरस्कार मिला था और वो अभी भी जैसे माँ मेरी कहा करती हैं रेखा भी कहती हैं कि वो जो उस ज़माने के संगीत के लिए मुझे वो मेडल लेते बे पड़े रहते हैं <laughs> तो संगीत नियमित रूप से सीखा बल्कि बाद में और जब शौक हुआ थोड़ा तो संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए हारमोनियम में ही बिहार के बड़े मशहूर हारमोनियम बजाने वाले थे मुनीश्वर दयाल अच्छा ठुमरी अंग से जो हारमोनियम बजाते थे ठुंगरी अच्छा। के साथ हारमोनियम का एक विशेष संगत का वो भी की परंपरा थी उनकी भी उनके सागर्द बने बायदे गंडा बनवा उनके शागर्द भी बने वा, तो ये सब कुछ तो लोगों को पता ही नहीं था कभी आपकी इस के बारे में। तो, और फिर नियमित रूप से संगीत सीखा जो दो साल तक गायन की बिल्कुल नियमित शाशा दी कुछ दिन ये आगरा घराने के जो शिक्षक थे दीपाली ताल्लुकदार के जो शिक्षक हाँ, थे हाँ। बशीर खान उनसे भी कुछ दिन सीखने की कोशिश की पर वो फिर चल नहीं सका बहुत सारे क्योंकि जब मैं संगीत में कविता में रुचि ले रहा था तो मुख्यतः एक रोमानी तबीयत के कवि की की मानसिकता थी जब मैंने कॉलेज में प्रथम वर्ष में मैंने प्रवेश किया उसी वक्त वाकर भी एम करने के लिए फ़िलोसफी में आगरा आ गए थे अच्छा। हम लोग बहुत पुराने गहरे मित्र थे तो साथ साथ बहुत योजना और इस तरह की कार्रवाई होता था पर वो मुझको अक्सर इस मेरी इसके लिए आलोचना भी करते थे कर, ये जो रुमानियत एक गैर ज़िम्मेदार एक अपेक्षा संपन्न परिवार से आए हुए लोग इनकी विलासी <laughs> वृत्ति है कविता है साहित्य कोई बहुत गंभीरता नहीं है सब उनका ख्याल था बहरहाल पर <laughs> मुख्य <laughs> यही फिर ये सब करते करते तो सन 40 40 अभी, अभी अभी 40 नहीं, नहीं के के के के के जिन, जिन निर्धारित हुई मैंने फिर उसके बाद पिताजी चाहते थे और आगे शिक्षा पट उन दिनों ये भी था हमारे परिवार का एक तरफ बड़ा राष्ट्रीय वातावरण था पिताजी बहुत एक बहुत लंबा अरसा था जब हम लोग सब घर में खादी पहनते थे मैंने बचपन में मही नौ वर्षों तकली चलाए सूत का था और वो सब एक तरह का वातावरण वो भी था इस तरह पिताजी फिर भी सोचते थे कि अच्छी नौकरी करना चाहिए आईसीएस सी एस में बैठना चाहिए इसके लिए ये एक दो तरह के जो विरोधी उस जमाने के सूच हैं वो वो मेरी जिंदगी से गुजरे तो उस उसी उसी के दौर में दूसरी तरह की पढ़ाई हुई पढ़ने में कुछ रुचि बनी ए, दो बार मैंने कोशिश की इंटरव्यट के बाद भी कि इलाहाबाद जाकर क्योंकि अगर आई में जाना है तो इलाहाबाद जाना है फिर इलाहाबाद में जाकर एडमिशन लिया एडमिशन हो गया था पर मुझको कॉलेज अच्छे हॉस्टल में जगह नहीं मिली जैन हॉस्टल में जगह मिली थी मुझको वहाँ अच्छा लगा तो फिर हम लौटाए फिर आकर अगर हमें पढ़ते रहे बी करने के बाद हिंदी में किया या अंग्रेजी में अंग्रेजी में किया बी करने के बाद फिर एक बार कोशिश की कि जाए वहाँ तो जब उस दूसरी बार एडमिशन की सूचना मिलने में बहुत देर लगी तब तक हमको आगरा में ही एडमिशन फिर लेना पड़ा और फिर फिर आगरा ही मतलब अंततः आगरा में ही शिक्षा पूरी हुई बीए के तीसरे वर्ष मैंने पहला बीए मैं का पहला वर्ष समाप्त करने के बाद प्रभाकर में एक बड़ी लंबी साहित्यिक यात्रा पर निकले थी कभी तो आपसे बात करेंगे प्रभाकर से तो आपको वो बताएँगे कि हम लोग एक राउंड टूट चित्र होते थे हाँ। तो प्रभाकर में दोनों तमाम जगहों पर गए जिनमें कलकत्ता भी शामिल था वैसे जी थे ग्रेटर बना सुजी थे और हम लोग सारा उत्तर भारत और यूपी इधर उठते हुए और वहाँ से फिर लौटकर जबलपुर आकर शायद मैं बीमार पड़ा था तो यात्रा बीच में से टूट गई थी मुंबई होकर होने वाली थी पूरी में नहीं पाई थी तो वो एक साहित्यिक यात्रा जिसमें बहुत सारे लोगों से प्रभाकर के संपर्क बहुत साहित्यिक थे उसी समय बन गए थे, थे संपर्क उनके साहित्य अच्छा उनके वजह से भी और कुछ मैं स्वयं भी फिर लोगों से परिचित हुआ अपने आप में जी से या किसी दूसरे लोगों से वैन जी से उन सब लोगों से परिचित उन्हीं जमाने उसी जमाने में तो बी का अंत होते होते मेरा भारतभूषण अग्रवाल से परिचय दोनों कवि थे कवि गोष्ठी में ही या कि कवि सम्मेलन में कहीं पर हम लोग मिले वो फिर बहुत गहरे मित्र उस मित्रता का परिणाम कुछ एक बड़ा प्रसंग की है पर कैसा हुआ कि वो मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था वो सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज के लोगों से मेरा संपर्क बढ़ा वहाँ प्रकाश चंद गुप्त नाम जो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे उनसे संपर्क भारत भूषण की वजह से हुआ और उन्हीं दिनों में दिए कि उन्हीं दिनों में वाद चैन जी से अचानक एक बार दिल्ली में भेंट हुई पहले हम उनसे बहुत पहले मिले थे दो तीन साल पहले जब एक साल आगरा रहे थे तब और बहुत संपर्क नहीं था वहाँ वहाँ पर मुलाकात हुई थी कलकत्ते में पर फिर एक दिन दिल्ली में मुलाकात हो गई और एक बड़ी अंतरंग प्रारंभ हुआ उनके घर में रट गए फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया उनके वो बीए का जो अंतिम वर्ष है मैंने दूसरे वर्ष जैसे कहना चाहिए वो मेरे जिंदगी के में मोड़ का वर्ष मेरी रुचि व्यापक सामाजिक प्रश्नों में हो मैं उधर संगीत में और कविता में तो उतना तो ही अनुरोध था वही दिन है जिन, वो वर्ष हैं जिनमें मुझको संगीत में जो कुछ भी हासिल हुआ थोड़ा बहुत नाम हुआ मेरा प्रतिष्ठा पर साथ ही मैं दूसरी तरह की चीज़ों में एकदम लज गया और फिर एक पढ़ाई का एक दूसरी तरह का दौर पर हुआ इस इसमें दर्शन समाजशास्त्र मार्सवाद कम्युनिज़्म अर्थनीति ये जो मार्सवाद पढ़ने के साथ साथ ही जो पूरे सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में पढ़ाई तो जो मेरा रोमांटिक रोमेंटिकमानी आदमी की जो इमेज थी वो पूरी तरह टूटी और मैं एक, एक जिसे कहा था था है कि बुद्धिजीवी किस्म का व्यक्ति बनने लगा। अच्छा, आपके पिताजी को इससे कुछ जानकारी तो हुई होगी कि वामपंथी विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा तब तक नहीं हुई थी ये बात एक जानकारी उनको बहुत बाद में हुई उसकी परी का संपर्क कुछ प्रकाश चंद गुप्त का संपर्क मार्क्सवादी विचारधारा से परिचय इन सब चीज़ों में मैं एक दूसरे तरह का मेरा एक जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा छोड़ गया अच्छा इसके इसमें ये सूत्र इस मैंने आपको अभी कहा पर इस बीच में तो विवाह हो चुका था अच्छा विवाह हुआ था मैं जब में जब मैंने दसवा दर्जा पास किया था मेरी उम्र थी सत्रह वर्ष की अच्छा। रेखा की बारह वर्ष की अच्छा और इस बीच तक में बी ए के अंतिम वर्ष में मेरी सबसे बड़ी बेटी हुई अच्छा। और ये जो विचारों में और मान्यताओं में और जीवन की दृष्टि में जो परिवर्तन हुआ उससे परिवार के साथ एक दूसरे तरह का अच्छा। संघर्ष पूरी उदारता के बावजूद मुझे लगा कि ये सामाजिक वातावरण जो है बहुत दम घोटने वाला है इसमें से निकलना बहुत जरूरी है रेखा जी के साथ प्रॉब्लम हुआ या दूसरे लोगों के साथ वो वो, वो कारण था बहुत बड़ा अच्छा क्योंकि मुझको ये एहसास हुआ कि ये जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं कि ये दो तरीके हो सकते हैं कि मैं अकेला ही अपनी इस मुक्ति का जो रास्ता तलाश कर रहा हूँ कम्युनिज्म या कि सामाजिक क्रांति की जो बात है मन में परिवर्तन की मैं अकेले ही अपने लिए चाह सकता हूँ या कि इसमें लिखा को भी शामिल करना चाहिए उस वक्त ही निर्णय मन में ये एक बार मैंने किया कि नहीं अगर हम सचमुच इसमें यकीन करते हैं ईमानदारी से तो ये तरीका कोई बहुत सारी ठीक नहीं है उनको साथ लेकर ही इनको चाहिए छोड़ के इनको चलना तो मतलब अलग दूसरी जिंदगी चली जाए, साथ लेकर देना चाहिए पर उसका मतलब ये था कि पूरे सामाजिक परिवेश से संघर्ष विद्रोह और उस समय तो उम्र भी कम ही थी आपकी और कोई अपना तो पर तो लेको हाँ। तो ही ही। पर पर्दे से बाहर ला जाए उसकी शिक्षा चौथी पांचवी क्लास तक पढ़ी नहीं सकती उनकी शिक्षा हो नई जिंदगी में प्रवेश हमारे साथ तो इससे फिर परिवार में माता से माता जी से दूसरे लोग पिताजी किसी हद तक पदार थे पर धीरे धीरे उनको मन में इस बात से तो अब कि ये जो वो दौर है तीन चार वर्ष का तक मैंने एम किया तब तो तक ये सब चीज़ें एक क्राइसिस के पॉइंट तक आ गई सब उस राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया वामपंथी राजनीति में सक्रिय राजनीति न थी पर उसका जो कम्युनिस्ट आंदोलन का एक दूसरा पक्ष होता है उन्होंने तो गैरकानूनी कम्युनिस्ट पार्टी उसका जो भूमिगत पक्ष था उससे मेरा संपर्क अच्छा। तो, पार्टी के मेंबर थे क्या? में उनसे संपर्क था और मैं प्रदर्शी लेखक संघ काटरी था, का था आगरा का और यानी जो 41 में जब जब उनतालीस की या लड़ाई शुरू होने के बाद 41 में जो सिचुएशन थी वो ये थी कि हम मैंने एम किया और ये कि हम तो नहीं और ज्यादा मारेंगे आगरा तो जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे बहुत जो सूत्र थे उससे जुड़े हुए थे से। तो एमए करने के और दूसरा ये कि जब तक रेखा को हम वहाँ से उस वातावरण से नहीं निकालना है तब तक पूरी मुक्ति नहीं हो सकती हम जो चाहते हैं होगा नहीं एक बार भी कोशिश की अलग घर ले कर रहे इसको लेकर बहुत संघर्ष हुआ परिवार से कुछ दिन रहे भी पर वो बहुत व्यावहारिक नहीं हो सकते आगरा में ही एक अलग घर ले कर रहे हैं वो ज़्यादा ना था सबके लिए फिर मैंने एम ए पास करने के बाद सन इकतालीस के सितंबर अक्टूबर में शुजालपुर में एक टीचर की एक जॉब वो मैंने और मैं खा उस वक्त तक एक और बच्ची हो चुकी थी रश्मि तो बड़ी सबसे बड़ी बेटी तो पिताजी के साथ ही रहती थी और तो कोई था ही नहीं घर में वाला और छोटी मेरे साथ थी रश्मि मैं रश्मि एक साल की थी, थी, थी मैं आधे साल एक छः महीने छः महीने रेखा आगरा छोड़कर उज्जैन के पास उस गांव में चले गए जहाँ पर मैं शिक्षक हूँ चालीस रुपये महीना वेतन था और तो उसके दो तीन कारण थे जिसमें कहा एक राजनीतिक कारण भी था कि आगरा बहुत निरापद नहीं रह गया था निजी छुटकारा इन चीज़ों से पाना बहुत जरूरी था सामाजिक उससे के मुझे लग रहा है की बहुत सारी निजी बातें कह रहा हूँ आप कैसे चलिए मैं कोई हर्जा तो नहीं बोलते चलिए तो कहीं लोगों को पता होना चाहिए तो मैं सुजानपुर में एक साल में हम लोग इकतालीस में उन्हें पहुँचा और बयालीस में फिर वहाँ से चले आए एक साल वहाँ रहे वहीं मेरे जाने के बाद ही मैंने मेरे प्रयास से मुक्तिपोध वहाँ उस विद्यालय में, में आए छोटा सा स्कूल था गांव में उसके जो अध्यापक थे प्रधानाध्यापक वो गांधीवादी एक विचारक थे डी एड डी डेड थे बनार्स विश्वविद्यालय से उसने किया था वो सब छोड़कर वहीं आकर चालीस रुपये महीने पर करते थे मुझे वो उन्होंने कहा कि तुम भी वहाँ आ जाओ और मैंने स्वीकार कर लिया तो उन्होंने कहा कि मुझको 45 रुपये मिलते थे वो हेड मास्टर थे उनको 40 मिलते थे पर और हम लोग वो डॉक्टर जोशी नारायण विष्णु जोशी फिर बाद में मुक्तिब भी आ गए और मैं हम लोग तीनों एक भिन्न प्रकार का ये बौद्धिक वातावरण जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बीच में मैंने मेरे तर, मेरे उसमें एक पूरी तरह से बुनियादी परिवर्तन व्यक्तित्व में हो गया जो एक रूमानी एक कवि था वो बदल कर कोई दूसरे तरह का व्यक्ति बन गया कविता तभी लिखी जा रही थी और साहित्य में इन, इन्वॉलमेंट जो था और भी गहरा था पर वो दूसरे तरह का व्यक्ति इस बीच में कर से उन्हीं दिनों थोड़ा सा इसीलिए उनका विचार गांधीवादी विचार हालांकि एक तरह की उनमें भी रिटिकलनेस भी हाँ, थी हमें तो हमेशा पर ये जो तारसप्त के कवियों में प्रभाकर जी भी थे ना। वासन जी से उन दिनों बहुत मेरी घरी घनिष्ठता हुई और वहीं पर जब हम लोग सुजालपुर में था उन्हीं दिनों उज्जैन में कहीं कि योजना बनी तारसप्त की जो तारसक्तिक की योजना असल में हम चार लोगों की ही थी वासन जी को उससे कोई संबंधता नहीं प्रभाकर में ये मुक्तिबोध और एक और मध्य भारत के व्यक्ति थे प्रभाकर चंद शर्मा उस नूल योजना में वो भी थे फिर वो उनके कहते हैं वो और वीरेंद्र कुमार जैन उसके लोग जो फिर दूर बाद में नहीं आ सके तो किताब कैसे छपे ये हुआ तो मैंने कहा कि हम इसका जिक्र मैंने कहा वास जी से करेंगे एक तरह का उस जमाने के अब बौद्धिक नेतृत्व जैसा एक पूरे समुदाय का उसकी जिम्मेदारी जैसी मेरे ऊपर थी लगभग जैसे मैंने आपसे कि मैं प्रगतिशील लेकर सुनकर वहाँ का स्थानीय सेक्रेटरी भी था और जो लोग उस वक्त प्रगतिशील आंदोलन में या कि इस, इस, इस, इस इलाके के कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों में या कि जो लोग थोड़े आगे आ थे उनमें इतने भी थे हाल ही में अब ये मुक्ति बोध के साथ मेरा जो पत्र है वो प्रकाशित हो रहा है राजभर से आप उसे पढ़ेंगे कभी तो आपको इस पूरी जिंदगी के इस इस दौर का कुछ चीज़ों का भाज और होगा वहाँ ये मैंने कहा कि हम ये कोशिश करते हैं कि इसको प्रकाशित कर सकें तो वासन से आकर मैंने मेरी को बहुत मित्रता थी मैंने दिल्ली में, में उनसे जिक्र किया जब मैं उनको आई विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हम अच्छा इसको प्रकाशित करने की बात कहें प्रारंभ में उनका उनके उसमें शामिल होने में कोई बात नहीं थी पर ये सुझाव कि की हो रहा है तो उनकी तो कविता संग्रह भी निकल चुके थे और किताबें निकल चुकी थी बहुत प्रतिष्ठित थे हम लोग सब नए लोग ही थे किसी की भी कोई और किताब नहीं छपी थी तो उनसे भी कहा गया वो उसके लिए तैयार भी हुए और उनके सुझाव पर एक दो और लोग भी जैसे शर्मा उन्हीं के सुझाव पर उसमें शामिल केदारनाथ सिंह केदारनाथ उसमें उसमें ये लोग थे बच्चन रामविलास शर्मा मुक्ति बोध मैं प्रभाकर गिरिजा कुमार माथुर और भरत भूषण अग्रवाल ये साथ।, साथ थे तो भरत भूषण अग्रवाल भी प्रारंभिक उसमें नहीं थे बाद में वो भी जुड़े तो पहले में तो चार मध्य भारत के ही लोग थे मालवा में जो लोग थे वहीं जो लोग मित्र वही लोग होने वाले थे और साथ थे भी नहीं साथ का नंबर भी वैसे ही फिर बाद में ही वो इस तरह से सूझा के सब तक संगीत का एक जो उसमें सूत्र तो जुड़ा हुआ था इसे इसे इसे। वो सब तक तो वो फिर योजना बनी साल भर हम वहाँ रहे जालीस का आंदोलन चलने के बाद वहाँ स्थिति थोड़ी सी वहाँ भी कठिन रही क्योंकि तो हमारे विचार तो दूसरी तरह के थे पर वहाँ वो एक जगह एक तरह का वामपंथियों का अड्डा जैसा बन गए ये लोग सब डॉक्टर जोशी गांधीवादी थे मुक्तिबोध कोई खास राजनीति में इतनी सक्रिय रुचि नहीं थी दार्शनिक किस्म के स्वभाव के व्यक्ति थे पर ये लोग सब उसी इस एक साल के मेरे वहाँ ठहरने में कम्युनिस्ट तो मार्क्सवादी बने तो वो जगह बहुत जिसे कहते हैं गर्म हो गई तो और वहाँ आंदोलन के बाद में ठहरना ज्यादा आसान नहीं था दूसरे ये भी लगा कि हम लोग अपनी एनर्जीज को शक्ति का इस छोटी जगह में क्या करें दूसरी तरह बड़े जगह पर जाना चाहिए जहाँ हम अपने कुछ कर शक्ति का और समझ का कुछ बेहतर कर ये, ये जो तरीका है होता नहीं का हम लोग अलग लग चले के चले गए और मैं कलकत्ता अच्छा। कलकत्ता जाने का सूत्र था भारत भूषण वहाँ थे एम करने के बाद मुझसे पहले ही कलकत्ता आगरा छोड़कर भारत भूषण जा चुके पहले वो समाज सेवक में संपादक वो हुए थे संपादक बाद में फिर मारवाड़ी फेडरेशन के सेक्रेटरी हुए फिर बाद में तो किसी एक व्यवसायी संस्था के सेक्रेटरी हुए उनका बड़ा आग्रह था कि हम वहीं आ जाए चले गए घर से तो संपर्क एक से छूट गया है छूट गया है पर क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो बहुत टूट तो नहीं सकता था हम लोग जाते रहते थे और वो संघर्ष करीब अगले दस साल तक लगातार चलता ही रहा आना भी रहा और तनाव भी रहा कलकत्ता में चला गया तैतालीस के शुरू में भरत भूषण की शादी हुई रेखा की छोटी बहन से और फिर वो भी हम लोग चारों फिर शुरू में तो तरह करने गई थी मेरे साथ बाद में हम लोग चारों कलकत्ता ही जाकर और एक तरह समझिए कि बयालीस से और तैंतालीस पूरा चवालीस के शुरू में हम कलकत्ता में छोड़ा कलकत्ते में सक और सक्रिय सम्पुर जो कम्युनिस्ट में चार उन दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी थी तो थो थो थोड़ी सी लीगल हो गई उसकी जो पुरानी स्थिति थी उसमें फर्क हुआ थातालीस था। तो वहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर था उसमें काम करते थे और दिन में नौकरी करते थे मैं बिल्डर में कृष्ण कॉटन बन में अच्छा। भारत भूषण किसी और दूसरे उन दोनों शायद कितान में आ गए थे वो एक साल भर महीने वहाँ काम अच्छी एक जगह थी वो तो, तो, तो क्या आपका से से संपर्क वहीं कलकत्ता कलकत्ता में हुआ अच्छा अच्छा तो अभी तक देखिए नाटक कहीं कहीं नहीं नहीं है है है तस्वीर संगीत संपर्कता और अच्छा। राजनीति है है पर नाटक कहीं नहीं है वहाँ कुछ संपर्क हुआ रेखा भी इस बीच में थोड़ी उनकी शिक्षा हुई कलकत्ता में ही उन्होंने तक बिन, साथ तो बाद मतलब में आपको मालूम होगा उसी दो सौ तीन नंबर में हम लोग जाकर के आठ साल वहाँ पर रहे और मारवाड़ी बालिका विद्यालय में ही मैंने भी मैट्रिक वही कलकत्ता में जाकर के उसी विद्यालय से किया वहाँ प्रिय ये लोग भी पॉलिटिक्स में काम करती है रेखा विशेष रूप से, से। मजदूरों में या किसी स्त्रियों में वो भी काम करती थी और मैं स्वाधीनता जो पत्रिका निकलती थी उसमें काम करता था और बाकी दिन में ये और वहाँ उन्हीं दिनों में क्योंकि वहाँ छियालीस नंबर धर्मदला में फ्रेंड्स ऑफिस यूनियन का दफ्तर होता था कम्युनिस्ट अच्छा। पार्टी का अच्छा। वही सांस्कृतिक जो बंगाली सांस्कृतिक जो लोग उनका अड्डा वही था फ्रेंड्स तो तो संगीत और नृत्य, नाटक से से से वही पहली बार। मिला। अच्छा, तो पार्टी में काम तो करते थे पर एक तरह का दूसरी तरह की ग्रोथ भी हो रही है एक एक तरह की और समझ के जो जितना एक तरह का आदर्शवादी दृष्टिकोण था हर चीज़ अच्छी लग रही थी उसकी वजह थोड़ी सी क्रिटिकल स्थितियाँ सब ऐसी जैसी लगती थी वैसी नहीं असल में जिंदगी यथार्थ थोड़ा सा और भी ज्यादा उलझा हुआ जटिल और दूसरी तरह का था है हम मेरा और मित्र का की घनिष्ठता तब शुरू हम लोग थोड़े से सिनिकल, थोड़े से टेंजेंशियल जिसे कह सकते हैं एक तरह की जो कुछ घट हो रहा है वो लोग क्या कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं इनकी रुचियाँ कैसी हैं इनकी असल में साहित्य की कला की क्या जरूरत इन चीज़ों को लेकर एक समानता विचारों की भावनाओं की प्रतिक्रियाओं की रुचियों की और आपने शायद ध्यान दिया हो कि जो मेरी किताब है रंग दर्शन उसमित्र को डेडिकेटेड है उसमें मैंने यही लिखा है कि परनिंदा सुख से जो ए, मित्रता प्रारम्भ अच्छा। हुई दूसरे लोगों की तरह तरह की टांग खींचने की और चर्चा करने हम लोग कब करते रहते थे और इसी प्रक्रिया में एक दूसरे के पास में अक्सर हम लोग नीचे जाकर कमला होता था, था नीचे हाँ। उसके चाय की दुकान में बैठकर चाय पीते रहते थे ऊपर आते थे, थे कब अच्छा ये कमलाने वाली बिल्डिंग थी सामने वाली जो बिल्डिंग अच्छा कमलाय के सामने वाले अब तो खत्म हो गया, तो हो गया वो तो वो तो मैं बात कर रहा नहीं मैंने अभी साल पहले तक, तक, तक कमला अभी, अभी तो बंद पड़े हुई थे हाँ। अब क्या कर रहे हैं पता है तो वहाँ फिर से संगीत से दूसरी तरह का संपर्क और नाटक से संपर्क अभी ये संपर्क देखने का ही था देखने नाटक देखा बंगला में नहीं पढ़ी थी सीखी थी जब मैं छात्र था भी पढ़ा तो सारा टैगोर और सर चंद्र सर लेखक बांग्ला में ही तभी पढ़े थे वहां आकर बोलने का भी अभ्यास हुआ सीखने का बंगाल तो बंगला को ज़्यादा समीप से जानने का भी मौका मिला और कुछ नाटक देखने का भी अवसर हुआ तैंतालीस का अंत होते होते तक मेरा मन कलकत्ता से उछर गया क्यों बहुत तो से निजी कारण भी थे और एक ये भी था कि ये मैं जो नौकरी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ या छोड़ दूँ उसको पूरी तरह से पार्टी का राजनीतिक काम करूँ या साहित्य जिसमें मेरी अभिरुचि है उसको करूँ तैतालीस के अंत तक वो चार सत निकला तैंतालीस के अंत में चौलीसिंग नहीं छपा कलकत्ते नहीं छपा है कौन सा तार तक, अच्छा कलकत्ते छपाया कलकत्ते से छपा है? है अच्छा पहला और मैंने ही सारे प्रूफ देखे पूरा प्रेस काम मैंने ही किया था आश तो जी ने उसके साधन जुटाए थे पर मैंने तो उसके पूरे छपाई सारा काम मैंने ही किया वो वहाँ पर बड़े बाजार में ही कोई पर कोई था उसने अच्छा तिर तक वो निकल गया हाँ तो नंबर टू नंबर लगा के छोड़ देना चाहिए उसको बसंत कुमार बिटला इंचार्ज हो थे, थे उसके कोई शाम कर उन्होंने कहा भी क्यों छोड़ना चाहते कुछ और चाहिए कोई और ज़्यादा अच्छी जगह नहीं बहुत मेरे तक प्रतिष्ठा ही थी पर तो मैंने कहा कि नहीं मुझको मेरी कोई रुचि नहीं किसी मुझे लगा कि अगर यही करना है तो मैं अपने परिवार का भी ज़्यादा अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ इसका क्या मेरी जिंदगी सी ना राजनीति है ना ये साहित्य है ना सचमुच बिजनेस है मेरे लिए ये क्यों जरूरी था व्यक्तिगत दिक्कतें भी थी तो तो फिर हम जाते हैं वापस इंटरव्यू लौट कर करेंगे ये हम विदेश में हैं हमारे लिए जगह नहीं है अच्छा आपने वहाँ कलकत्ते में उस जमाने में शिशिर बाबू वगैरह के नाटक देखे शिशिर बाबू का नाटक तो नहीं देखे पर मनोरंजन बाबू के अच्छा और एक दो व्यवसायी कंपनियों के अच्छा। अच्छा। और जो होती थी बहुत सारी देखेंगे तो जब ये छत्तीसलीस तो बंगाल के काल वाला तो बहुत ही एगोनी और उसका तकलीफ तब ये हुआ उसी दिनों के उसकी एक ट्रूट जाएगा इतना का इतना से संपर्क 46 धर्म धर्मतला में थोड़ा थोड़ा थोड़ हुआ था मेरा संपर्क साहित्य से ज़्यादा हाँ। था एंटी फैसला से अधिक था इबा से इतना नहीं था शमु मित्र से निजी दोस्ती बहुत हो रही थी तब ये हुआ कि वो एक ट्रूट जाएगा वहाँ बंगाल काल के लिए धन से पैसा इकट्ठा करने तो उसमें वो नाटक था